था शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिला जुला भाष्य में आया था नैसे तो बोला गया गौर प्रश्न किया क्या कहा तो आप क्या बोलेंगे प्रमुख जो है चतुष्पाद प्राणी शासनादिमान शासनादी वाला से कुछ पाठ रहे प्राणी को सम्मित हो पूछा जाए क्या है तो क्या बोलोगे और जब आप विचार कर रहे हैं ना आपके विचार में जो है ना गाय का विचार जब आप कर रहे हैं तो कोई पूछे क्या है आप, आपके मन में क्या है तो आप क्या बोलेंगे तो तब भी वहाँ गौ बोलेंगे वहां गो किसको बोला ज्ञान को तो इस प्रकार क्या शब्द अर्थ और ज्ञान तो इनसे मिला होता है नब्द का उच्चारण करके अर्थ का स्मरण करना शब्द का उच्चारण करके ध्यय का चिंतन करना तो यहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान सब मिले जुले हैं ना आ, आ, ऐसा तो यह भी एक अच्छी बात है लेकिन इससे भी आगे और एकाग्रता है जो की निर्विचरता में बताई जाएगी केवल ध्यय के आकार की ही वृत्ति बनी रहे वहाँ पर शब्द का स्मरण ना हो शब्द का ज्ञान ना हो तो यहाँ पर क्या है की कभी एक में देखो शब्द सूत्राथ लगा लेना उनमें है है सब के कैसे हैं सहित वित यही पर है पर मिश्रण है ना हाँ वितरक के सहित मतलब मिश्रण के सहित सब दर्क और ज्ञान के सब ज्ञान के मिश्रण के सहित है ना मिश्रण वाली का सवित क्या होगा वितरक वाली वितर के सहित मिश्रण के सहित शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली जुली शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली जुली समापत्ति सवितरिका कही जाती है मतलब मिली जुली समापत्ति इन सबके सही समापत्ति, समापत्ति सवितरता कही जाती है यहाँ तब यथा वो जैसे गौ इति शब्द गौ शब्द है गौ की अर्थ गौ अर्थ है गौ ज्ञान है तो गौ या शब्द शब्द का वाग इंद्रिय से उच्चारण होता है और ग्रहण किससे होता है शब्द न्याय शास्त्र के अनुसार किसमें रहता है आकाश में अन्य दर्शन दार्शनिकों के अनुसार पंचभूतों का गुण है पंचभूत सभी भूतों का गुण मानते जिसमें तो ये भूतों में कौन रहता है ये शब्द गुण शब्द रहता भूतों में अर्थ रहेगा कहाँ कहीं पर तो गौशाला में रहेगा कहीं मार्ग में रहेगा घर में किसी का रहेगा कौन गौ अर्थ और ज्ञान कहाँ रहेगा अंधाकरण में रहेगा अलग अलग, अलग, अलग स्थानों में रहते हैं अलग अलग हैं ये गौ या शब्द गौ या अर्थ और गौ या ज्ञान ज्ञानम इति इस प्रकार विभक्ता नाम करते हैं कि की पृथक पृथक पदार्थों का तीन पदार्थ हुए ना इस प्रकार पृथक पृथक पदार्थों का अविभाजन दृष्टम की बिना विभाग के ग्रहण देखा जाता है अभिन्न रूप से ग्रहण देखा जाता है विभक्ता नाम का अर्थ भिन्न पदार्थों का अभिभाजन ग्रहणम अभेद से ज्ञान देखा जाता है विभक्ता नाम का क्या भिन्न पदार्थों का अभिभाजन अर्थ अभेद से भिन्न भिन्न पदार्थों का अभेद से ज्ञान देखा जाता है पदार्थ भिन्न भिन्न है पर ज्ञान कैसा हो रहा है उनका अभिन्न भिन्न भिन्न पदार्थों का अभिन्न रूप से ज्ञान देखा जाता है लग अब देखो विभज्य माना विभज्य है कि विवेचन करने पर विभाग करने पर या विवेचन करने पर विभज्य माना क्या अन्य सब धर्मा शब्द के धर्म अन्य है शब्द के धर्म उदात तत्व अनुदात तत्व स्परित या तो, तो, तो संगीत में जो आते हैं ना नहीं वो क्या कहेंगे उसको हाँ वो भी ले सकते है शब्द का धर्म में सब ने, ने, ने, हां, द, के सब वो सब ले सकते है तो शब्द के धर्म अन्य है और अर्थ के धर्म अन्य ले है अर्थ के धर्म जैसे जगत्ना मूर्तत्व आदि कठिन तत्व और ज्ञान के धर्म क्या है प्रकाश तत्व ज्ञान विषय का प्रकाशक है प्रकाशक मतलब बोधक ज्ञान विषय का बोध कराने वाला है तो ज्ञान का धर्म हो जाएगा बोध तत्व इते, इस प्रकार इनका अलग अलग, अलग मार्ग है या इनका अलग अलग अस्तित्व है लगा लेना इनका अलग अलग हाँ अस्तित्व है अच्छा इनका इन तीनों का कब दर्द हो जाने का से उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी का उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की योगी की क्या समाधि प्रज्ञा योगिना समाधि प्रज्ञायाम उस विषय में लगे हुए चित्त बाली योगी की समाधि प्रज्ञा में समाधि प्रज्ञा का अर्थ है समाधिकालिक बुद्धि योगी की समाधि समाधिकालिक बुद्धि में समारूढ़ा या गोवादी अर्थ है ये समाधि समाधिकालिक बुद्धि में स्थिर जो गोवादी अर्थ वो जिसका भी ध्यान कर रहा है ओंकार का ध्यान कर रहा है किसी का है जो गोवादी अर्थ वह यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिला रहता है शब्द अर्थ और ज्ञान तो के विकल्प से मिला जुला रहता है मान लो वो अर्थ का ध्यान कर रहा तो मिला जुला किसके होगा वो सब और ज्ञान से शब्द और वह समापत्ति वह संकीर्ण समापत्ति वह मिली जुली समापत्ति किससे मिली जुली शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली जुली समापत्ति कवितरिका तो कभी जाती है देखो शब्द का ज्ञान होता है अर्थ का ज्ञान होता है जैसे आपकी ये गौ ये शब्द ये शब्द को सुनकर आप क्या बोलेंगे गौ तो शब्द का ज्ञान किसका ज्ञान अर्थ का ज्ञान किसका ज्ञान अर्थ का ज्ञान तो ये नियम है ना कि शब्द को सुनकर क्या हो जाती है अर्थ का ज्ञान हो जाता है वो अर्थ का ज्ञान कैसा होता है कभी स्मरणात्मक होता है जैसे कह दिया ऋषिकेश तो ऋषिकेश का ज्ञान हो गया ना तो अभी जैसे शब्द बोल हुआ ना अभी अच्छा अब ध्यान मेरा कभी कभी क्या होता है शब्द के द्वारा अर्थ का स्मरण भी हो जाता है शब्द के द्वारा क्या होता, होता है कभी कभी शब्द बोध होता है कभी शब्द से क्या होता है अर्थ का स्मरण होता है तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होगा वो कैसा होगा स्मरणात्मक ज्ञान तो शब्द से होता है अर्थ का ज्ञान और अर्थ का ज्ञान होने पर शब्द का ज्ञान होता है अर्थ का ज्ञान होने पर क्या होता है उसके बोधक शब्द का ज्ञान हो जाता है ना उसके बोधक शब्द का ज्ञान हो जाता है अच्छा अभी देखेंगे थोड़ा आप तो जब मैं क्या मैंने बताया कि शब्द का ज्ञान होने पर और अर्थ का ज्ञान होने पर हाँ तो शब्द से अर्थ का स्मरण और अर्थ उपस्थित होने पर शब्द का ज्ञान तो ऐसा जी स्थिति जिस समापत्ति में रहती है उसे क्या कहते हैं सब तो इतर का समापत्ति कहते हैं और थोड़ा ध्यान देना मान लीजिए की कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है श्री कृष्ण का है तो कोई कृष्ण का ध्यान कर रहा है ना कृष्ण तो के आकार की वृत्ति हो गई वृत्ति किसकी आकार की होगी कृष्ण के आकार के की वृत्ति हो गई, तो कृष्ण कृष्णा ही क्या है वो सुना सकती है कृष्ण का ज्ञान है तो लगातार होती रहनी चाहिए और यदि ऐसा विचार आए ना कि कृष्ण ज्ञानवान अहम कृष्ण ज्ञानवान या कृष्ण कृष्ण से साक्षात्कार कृष्ण के ज्ञान वाला में हूँ कृष्ण के साक्षात्कार वाला में हूँ तो ध्यान देना जब धे दे कृष्ण के आकार की वृत्ति बनी हुई है तो धे के आकार की वृत्ति किसको प्रकाशित कर रही है धे दे के आकार की किसको प्रकाशित कर रही है तो वहाँ धे का ही प्रकाश हो रहा है धे के ज्ञान का प्रकाश हो रहा है क्या उसमें और जब ऐसी यदि मोती हुई ना की कृष्ण ज्ञानवान अहम कृष्ण से ज्ञानवान अब वो वो जो है समापत्ति रही अब तो क्या वृत्ति का ज्ञान हो गया ना तो ध्यान वृत्ति तो को प्रकाशित कर रही है अब जब क्या है कि बोला ना कृष्ण ऐसी ज्ञान वाला हम <|hi|> तो कृष्ण के ज्ञान वाला मिले तो कृष्ण के ध्यान का ज्ञान का वाले के साथ अपना संबंध जुड़ा है तो ये अब ध्यान की स्थिति नहीं ये थोड़ा नीचे आया ना तो मतलब क्या है की उस समय ज्ञान का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए ज्ञान का भी ना तो शब्द का ज्ञान और न ही ज्ञान का ज्ञान केवल ठे का ज्ञान मतलब भे का ध्यान भे के आकार की वृद्धि होनी तो चाहिए वो थोड़ा पर होगा उपदेश वगैरह भी थोड़ा हटकर ही होते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा जो बहुत महात्मा एकाग्र रहे हैं उनसे जीवन में कुछ उपदेश भी बन नहीं कहा थोड़ा कर ही हो पाएगा तत्व सम्मुख है तत्व का साक्षात्कार कर रहे हैं वह सब भी उपस्थित नहीं हो तो हटकर ही होगा ना थोड़ा ऐसा यहाँ जो विकल्प आया है वो शब्द ज्ञान वस्तु विकल्प है देखो यहाँ बताया वो क्या था वहाँ पे शब्द ज्ञान के पश्चात हो और वस्तु सुन्य ना हो यहाँ पर ये समझ लीजिए अभी जो विकल्प शब्द यहाँ पर आया है ना ये विकल्प आया है भेद के लिए किसके लिए आया है भेड़ के रुण रुण सब रूप भेद अर्थ रूप भेद और ज्ञान रूप भेद सब अर्थ और ज्ञान के लिए ही विकल्प पद है अलग नहीं है, है ना सब अर्थ और ज्ञान इनके लिए ही विकल्प पद है और वहाँ पर क्या था बोलना शब्द ज्ञान तो तो तो तो वस्तु, वस्तु, वस्तु से शून्य वो वृत्ति के लिए वहाँ विकल्प पद था है नमाण विपरीय विकल्प निद्रा इसमें थी वहाँ पर आई हुई विकल्प एक प्रकार की वृत्ति है न जो कि सबसे ज्ञान से होती है लेकिन वस्तु नहीं रहती है वहाँ विकल्प शब्द एक वृत्ति के लिए है और यहाँ पर विकल्प शब्द शब्द के लिए भी है ऐसे के लिए भी है और ज्ञान के लिए भी है तीनों के लिए है ना तो इसमें अंतर हो जाएगा विकल्प शब्द वहाँ विकल्प शब्द दूसरे अर्थ में यहाँ दूसरे अर्थ में हाँ भेद का मतलब यहाँ पर है कि भिन्न पदार्थ भेद का मतलब क्या है भीन, भीन, तो शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों भिन्न भिन्न है ना तो भिन्न होने से इन तीनों को भेद कह सकते हैं विकल्प का जो हमने भेद कह भे दिया जब कहते हैं यहाँ पर दो तो विकल्प होते हैं यहाँ चार विकल्प होते हैं तो विकल्प का मतलब तो भेद हो गया तो भेद का मतलब अनोन्या भाव नहीं है बल्कि भिन्न पदार्थे भी अवश्य भेद आय यहाँ पर अच्छा अभी देखो पार्टी अब की लग थोड़ा धीरे धीरे ही चलना जहाँ भी से ऐसा हो सकता नहीं है अब देखेंगे यदा सुना न उस तो पवित्र का समापत्ति हो गई तो लेकिन ये भी ये भी तो कठिन ही है ना शब्द अर्थ को छोड़कर और कुछ स्मरण न हो शब्द से अर्थ का ही स्मरण अर्थ से भी सब अर्थ और इसके बाहर ना जाए इसमें रहे तो भी बहुत अच्छा है ना ये भी कम थोड़ा है दूसरा से तो निगम हो गए ना और इससे आगे की यही नहीं हो पाते बड़ा जो है ना अभ्यास वैराग्य निरोधा गीता में आया है ना अभ्यास कहाँ करते हैं ये यदि कदाचित वैराग्य हो भी जाए वैराग्य होना ही कठिन है या वैराग्य हो भी जाए तो अभ्यास नहीं कर पाते हैं ये कमी तो खुद आ जाती है और बताते का अभ्यास उपदेश देने का अभ्यास बनाए रखते हैं तो उस जो उसका जो कहाँ करते हैं यही बात अभ्यास की कमी साधन की कमी है तत्व की कमी नहीं लोग बोलते भी तत्व का निश्चय आपका तो नहीं हुआ है फालतू सब बात है अभ्यास उसका करना पड़ेगा निश्चय होने के बाद में निश्चय तो तो पर शुद्ध होकरण लिखा है ना पुनः जब यहाँ पर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प था ना इसका लिख दो वर्ष शब्द संकेत सब ज्ञान शब्द शब्दार्थ ज्ञान विकल गति शब्दार्थ ज्ञान विकला गति क्या शब्दार्थ ज्ञान विकल गति गे शब्दार्थ ज्ञान विकल गति ज्ञान सकी तो पहले संकीर्ण शब्दी में क्या था शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता था तो यहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर अपगम अर्थ निवृत्ति शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर मतलब क्या है इन तीनों के मिश्रण की निवृत्ति होने पर ऐसा मतलब है अच्छा क्योंकि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही था ना पूर्व सूत्र में तो शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृति होने पर या किसका अर्थ हुआ शब्द संकेत स्मृति और शुद्धों का हुआ पर शुद्धिकर्थ है पर, पर होने पर अर्थात निवृत्ति होने पर कुछ व्याख्याकारों ने अर्थ किया है यहाँ पर ए, ऐसा शब्द अर्थ और ज्ञान का इतरे इतना अभ्यास भी किया है शब्द अर्थ और ज्ञान है ना इस क्या होता है एक में दूसरे की प्रतीति एक में दूसरी हाँ मतलब इनमें अभिन्न समझते हैं ना शब्द और ज्ञान में जो अभेद दिन अभेदर्श और ज्ञान की जो अभेद से प्रतीति हो रही है किसकी अभेद से प्रतीति प्रती और ज्ञान की अभेद से प्रतीति हो रही है तो अभेद से होने वाली प्रती की निवृत्ति होने पर ऐसा व्यर्थ किया है विज्ञान्य वाचस्पति में भी चलेगा पर हमने तो ऊपर से मिला दिया जैसा शब्द आया था वैसा मिला दिया है वो भी ठीक है शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर निवृत्ति होने पर यह सप्तमीय है नामाधि प्रद्यायाम आ रहा है तो समाधि प्रद्यायाम का विशेषण है श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्य शून्ययाम शून्ययाम है शून्ययाम है ना कि श्रोत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के विकल्प से रहित कौन समाधि प्रज्ञा ऐसा है ना कि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर समाधि प्रज्ञा कैसी रहती है तो बताते हैं श्रुद ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रही। यहाँ भी विकल्प शब्द ज्ञान का में दोनों के साथ करेंगे श्रुद ज्ञान और अनुमान ज्ञान सुख ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर शास्त्र जन्म ज्ञान और अनुमान ज्ञान का मतलब है अम्बिकी रूप ज्ञान अनुमान प्रमाण से जन्म ज्ञान शुद्ध ज्ञान का अर्थ है शास्त्र प्रमाण जन्म ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान अनुमान ज्ञान शब्द है अनुमान ज्ञान के लिए श्रोत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रही कौन होगी समाज प्रज्ञा हम यहाँ बताने का प्रयास तो करते हैं पर आगे एक सूत्र में श्रोत और अनुमान शब्द आएंगे कौन सा सूत्र होगा वो श्रोता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया तो ये हम यहाँ भी बताने का प्रयास करेंगे तो श्रुत और अनुमान प्रज्ञा श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान को जब वहाँ पढ़ाएंगे तब इससे मिलान एक बार करना है ठीक है वहाँ पढ़कर के फिर मिला देंगे इसको हाँ वहाँ पढ़ करके मिलाएंगे अभी तो देखिए कि समाधि प्रज्ञा कैसी होगी उस समय मतलब ध्यान देना समाधि प्रज्ञा में इतनी एकाग्रता होना चाहिए ना की ध्याय के आकार की जो वृत्ति होगी तो ध्यय आकार की वृत्ति जो होगी तो पहले कैसा होगा ध्यय के आकार का तो चिंतन होता है ना पहले जो ध्यय के आकार की वृत्ति बनाते हैं वो चिंतन रूप होती, होती है स्मरण रूप होती है अब उसका दृढ़ अभ्यास करते करते वो कैसा हो जाता है प्रत्यक्ष पहले जो परमात्मा जो चिंतन करते हैं तो स्मरण रूप होता है ना गुरुजनों के मुख से सुन लिया शास्त्र से सुन लिया वो ऐसा चिंतन करते हैं अनुसंधान ना करते हैं तो पहले कैसा होता है वो स्मरण रूप होता है परोक्ष होता है बाद में हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है तो क्या कर हाँ तो जब वो ध्यान लेंगे जब वो प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष के पहले वो परोक्ष हो उस समय दूसरे का उसमें क्या है शास्त्र ज्ञान का शास्त्र जन्म ज्ञान का मिश्रण होना चाहिए उस समय नहीं होना चाहिए ना इसे सुनकर कर आपने सुना सुनकर के क्या कर रहे हैं आप चिंतन कर रहे हैं वहां पर क्या है कि जब शब्द यदि आपका शब्द सुनाई दे अथवा शब्द का आप स्मरण करें तो शब्द का स्मरण करके जो तो शब्द बोध होगा स्मरण से जो वो उस समय रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए ना तो बोला है कि वही क्या सूत ज्ञान से रही सूत ज्ञान उस समय नहीं आना चाहिए दूसरी वृत्ति हो जाएगी और क्या है कि उस समय क्या है कि कोई अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं होना चाहिए बैठे बैठे समान प्रकार के व्यक्ति अनुमान करता रहता है साधन ऐसा तो क्या श्रुत ज्ञान से रहित और अनुमान ज्ञान से रहित श्रुत ज्ञान रूप विकल्प से रहित तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित समाधि प्रत्या समाधि प्रज्ञा में मतलब समाधिकालिक बुद्धि में समाधि समाधिकालिक बुद्धि में ज्ञान समाधि कालिक बुद्धि में वास्तव में समाधि भी एक प्रज्ञा ही है चित्त की समाधि भी क्या है हाँ। समाधि भी क्या है एक चित्त एक समाधि भी स्वयं एक प्रज्ञा है तो क्या समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्र अवस्थितो अर्थ स्वरूप मात्र से स्थित अर्थ स्वरूप मात्र से स्थित अर्थ स्वरूप मत से स्थित अर्थ कौन ढे अर्थ स्वरूप मत से स्थित ढे अर्थ स्वरूप मत से स्थित अर्थ लेना ढे स्वरूप मत से स्थित ढे अर्थ तत्वरूपाकार मात्रतया तत्वरूपाकार मात्रतया मतलब है उसने आकार से ही तत्वरूप है ना उसके अपने रूप के आकार से ही अपने स्वरूप के अपने स्वरूप के आकार से ही कौन ध्य स्वरूप मात्र अर्थ अपने स्वरूप के आकार से ही रहता है अपने स्वरूप के आकार से ही रहता है या अपने स्वरूप के आकार से ही भाषित होता है अपने स्वरूप के आकार से ही भाषित होता है अवच्छिद्यषित होता है प्रकाशित होता है तो कौन भाषित होता है अर्थ धेय अर्थ धेय अपने स्वरूप के आकार मात्र से ही प्रकाशित होता है मतलब वहाँ दूसरे किसी का मिश्रण नहीं जैसा है वैसा ही है न अवच्छेद अवच्छिन्न होता है ना अवच्छेदक होता है अन्यून अतृत्व व्यक्ति घर में मतलब न्यून भी ना हो भी ना हो तो जैसे प्रकाशित होने में मतलब है पर जैसा है वैसा ही एक बार समी ओर लगाएंगे सुना जब जब शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृति होने, होने पर शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित समाधि प्रक्रिया में इन विकल्पों से रही कौन होगी कब होगी श्रोत अं? कब होगी नहीं नहीं शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर समाधि प्रज्ञा कैसी होगी समाधि प्रज्ञा कैसी होगी श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से, से विकल्प ऐसी समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ उनमें होता है तो समाधि प्रज्ञा तो विशेषण है वो पहले वाला है समाधि प्रज्ञा कैसी होगी विकल्प से यह विशेषण है वो काल का बोधक है कब के विकल्प की निवृत्ति होने पर श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प ऐसी रही समाधि प्रज्ञा में अवचिद प्रकाशित होता है किसमें प्रकाशित होता है समाधि प्रज्ञा में प्रकाशित होता है प्रकाशित होता है अच्छा अब ध्यान देंगे समाधि प्रज्ञा में प्रकाशित होता है या समाधि प्रज्ञा के होने पर प्रकाशित होता है ऐसा भी कह सकते समाधि प्रज्ञा से समाधि प्रज्ञा में अब ध्यान देना देंगे तो बात है ना स्वरूप मात्र अवस्थित हो अर्थात स्वरूप मात्र से स्थित ही ठीक है ये समाधि प्रज्ञा हम है ना तो स्वरूप मात्र से स्थित कौन रहेगा ढेय ध्य कैसे स्थित रहेगा अपने स्वरूप रहे तो तो मात्र से स्थित रहेगा उसमें और कोई भी जाती चिंतन तो स्वरूप मात्र से स्थित धेय और किसने स्थित उस समय समाधि प्रज्ञा में क्योंकि ढेय के आकार की वृत्ति में आ गया ना वो नहीं ढे के आकार की वृत्ति में कौन आ गया ढे ध्यय के आकार की वृत्ति में कौन हो गया धेय से संबंधित हो गया इसलिए समाधि प्रज्ञा अवस्थित समाधि प्रज्ञा अवस्थित कौन हुआ दे दे कैसे स्थित हो गया स्वरूप मात्र समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्र स्थित अर्थ अपने ढेय स्वरूप के आकार से ही अपने ढ्य स्वरूप के आकार से ही प्रकाशित होता है कौन प्रकाशित होता है और प्रकाशित होगा समाधि प्रज्ञा के द्वारा प्रकाशित किसके द्वारा होगा कौन प्रकाशित होगा धे अर्थ और किसने स्थित होकर ऐसे लगा लेंगे आप अच्छा चा निर्वितर का समापत्ति और वह निर्वितर का समापत्ति है निर्वितर का है ना वो वितरक के सही दिखी शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प के सही तिथि और ये शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से सही है चैसा निर्वितर का समापत्ति और वो निर्वितर का समापत्ति है तो ये समापत्ति शब्द जो है ना हमने क्या पहले क्या आया था कि की चित्त की समापत्ति चित्त की है कि स्थिति चित्त कीज वो समाधि रूपा है समापत्ति और वो समाधि रूपा समापत्ति है तो समाप्ति तो यहाँ पर समापत्ति के लिए समाधि के लिए क्या शब्द परम प्रत्यक्ष वो परम प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना तो समापत्ति और समाधि ज्ञान रूप हो गई ये ध्यान रखेंगे कि वो क्या है परम प्रत्यक्ष है वो समापत्ति वो परम प्रत्यक्ष है तो वो ठीक ठीक उसमें जो है ना उस साक्षात्कार है ना हम्म जो विषय का प्रकाश हो रहा है ना ठीक प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो वो तो वो परम प्रत्यक्ष है परम प्रत्यक्ष कौन है वो समापत्ति तो समापत्ति रूप हो गई, वो वो परम प्रत्यक्ष है और वह परम प्रत्यक्ष रूप समापत्ति परम प्रत्यक्ष रूप कौन सी समापत्ति निर्वितर का समापत्ति और वह निर्वितर का समापत्ति परम प्रत्यक्ष रूप निर्वितर का समापत्ति श्रोत और अनुमान का बीच है श्रोत और अनुमान का मतलब क्या है कि शास्त्र और अनुमान का बीज है शास्त्र और अनुमान का कारण है परम का मतलब होता है है ना परम प्रत्यक्ष है क्या मतलब हुआ परम परम प्रत्यक्षात्मक हाँ पर परम प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है और वह पर प्रत्यक्ष ज्ञान रूप समाप्ति श्रुत और अनुमान का बीज है शास्त्र और अनुमान का हाँ उस समय तो साक्षात्कार करके योगी क्या है जो उपदेश करेगा वो क्या हो जाएगा शास्त्र हो जाएगा साक्षात्कार करके योगी जो उपदेश करेगा वो क्या हो जाएगा सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार वेद तो अपौ है ना और जो पौर से है ना वो सब उसका गीत है उसका क्या होगा ये हाँ और ध्यान देंगे और वह प्रत्यक्ष शास्त्र ज्ञान और अनुमान ज्ञान का बीज है कारण है उसका उस समय साक्षात्कार करके जो उपदेश करेंगे वो शास्त्र हो जाएगा और साक्षात्कार करके कुछ यथार्थ अनुमान भी कर सकते हैं पंक्ति लगाएंगे तथा तटाह लेना है कि उससे किससे परम प्रत्यक्ष से या निर्भित समाप्ति से शास्त्र और अनुमान उत्पन्न होते हैं या शास्त्र और अनुमान उत्पन्न होते लग जाएगा उससे शास्त्र और अनुमान उत्पन्न होते हैं न क्या श्रोता अनुमान ज्ञान कौन? वो साक्षात्कार कौन सा साक्षात्कार ज्ञान कौन? परम प्रत्यक्ष है ना? तो यहाँ परम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है तो समापत्ति ज्ञान रूप है और वो ज्ञान वो परम प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान के साथ नहीं होता है शास्त्र जन्म ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ तो उनसे ध्यान देना पहले क्या बोला था श्रोता अनुमान ज्ञान सुनिया तो वही है ज्ञान के साथ नहीं होता है तो ये तो बाद में होंगे ना जो गुरुजनों से सुना है वो पहले सुन लिया और अपने द्वारा होगा वो बाद में होगा उस समय नहीं है तस्म्तर् उस कारण से असंकीर्णम उस कारण से योगिना निर्वित समाधि जन दर्शनम उस कारण से योगी का निर्वित समाधिजन्य साक्षात्कार निर्वित निर्वित समाधि जन साक्षात्कार या तो परम प्रत्यक्ष प्रमाणांतरण असंकीर्णम प्रमाणांतरण का अर्थ है यहाँ पर श्रोतानुमान ज्ञान श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से असंकीर्ण अर्थ रही थे किससे रही थे शुद्ध ज्ञान और अनुमान ज्ञान से रहित है ध्यान देंगे कि शब्द संकेत स्मृति पर मतलब और ज्ञान के विकल्प से, से रहित तो तो ये पहले तो ही बता दिया अब असंकीर्ण जो है ना ये किससे वो शुद्ध ज्ञान और अनुमान ज्ञान के मिश्रण से रहित यहाँ बता रहे हैं यहाँ पर शुद्ध ज्ञान और अनुमान ज्ञान के मिश्रण से रहित बता रहे हैं सब दर्द और ज्ञान के मिश्रण से रहित तो पहले ही बुढ़ दिया लग जाएगा अकस्मात करके उस कारण से किस कारण से श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ न होने के कारण साथ ना होने के कारण है जो सूत्र ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं हुआ है वो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से मिश्रित होगा उस कारण से योगी का निर्वित समाधि जन निदर्शन समाधि जन परम प्रत्यक्षण है मतलब प्रमाणांतर के मिश्रण से रहित है इसके श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के मिश्रण से रहित है अस्या... निर्वितर का समापत्ते है अस्थ सूती लक्षण के निर्वित आया समापत्ति इस निर्वित समापत्ति का लक्षण सूत्र के द्वारा द्व्यत होता है या सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है इस निर्वित समापत्ति का लक्षण सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है या सूत्र के द्वारा कहा जाता है का समापत्ति का क्या लक्षण है तो सूत्रकार बताएंगे बाकी पहले वाला पाठित समापत्ति का तो आगे समापत्ति का लक्षण सूत्र ऐसी व्यक्त किया जाता है सूत्र कहा जाता है सूत्र देखिए स्मृति पर शुद्ध मात्र निर्भाषा निर्भित यहाँ देखिए स्मृति पर शुद्ध हो स्मृति पर शुद्ध ऊपर जो अवतरणिका थी सूत्र की यदा सुना है वहाँ क्या था शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो यही था ना तो शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो यहाँ पर आ गया स्मृति पर शुद्ध हो आ गया ना तो यहाँ भी स्मृति से शब्द संकेत स्मृति ले लो स्मृति से क्या लेना है शब्द संकेत स्मृति ले लो पूर्वा पर मिलाना है ना तो यहाँ भी जो अर्थ लिखाया है ना शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर सूत्रार्थ भी हम लगाए देते हैं और बाद में भाष्य अनुसार सूत्रार्थ एक बार और बोलते हैं सरल सूत्रार्थ भी देखना शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृति होने पर निवृत्ति होने पर कौन सी समापत्ति होगी निर्वतर का शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहते कौन सी समापत्ति होती है इसमें स्मृति पर शुद्ध निर्विचर का अब ध्यान देंगे स्मृति पर शुद्ध निर्विचर का लग गया शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृति होने पर निर्विचर का समापत्ति होती है तो निर्विचर का समापत्ति वो समापत्ति क्या आए थी परम प्रत्यक्ष तदर्शन वो ज्ञान रूप है ना तो ज्ञान रूप होने कारण क्या बोला अर्थमात्र निर्भाषा अर्थ मतलब अर्थमलबे की केवल ध्यय को प्रकाशित करने वाली केवल ध्य को प्रकाशित करने वाली कौन समाप्त है ना अर्थमात्र निर्भाषा का अर्थ है केवल भे को प्रकाशित करने वाली औतरणिका में था ना क्या था यहाँ पर स्वरूप मात्रा अवस्थितोवर्था तत्स्वरूप आकार मात्र तया एवं औचिध्य अपने ध्य स्वरूप के आकार से ही प्रकाशित होता है ये आया था ना तो आप को प्रकाशित करने वाली और एक विशेषण क्या यहाँ पर स्वरूप शून्य है ना अपने स्वरूप के रहित जैसी अपने स्वरूप से ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे भी ये पुस्तक है ये पुस्तक या थोड़ा तो सा ये पुस्तक स्वरूप है ये पुस्तक जब कहते है ना ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में वहां पर ब्रह्म एवं स्वरूपम ब्रह्म ही स्वरूप है ये क्या है पुस्तक स्वरूप है और ये वस्त्र स्वरूप है तो देख रहे हैं ना वस्त्र वस्त्र स्वरूप हो गया तो कोई भी वस्तु यदि है तो उसका स्वरूप होगा कि नहीं होगा कोई भी वस्तु है तो उसका स्वरूप होगा तो अपने स्वरूप से शून्य कोई वस्तु हो सकती है नहीं, नहीं हो सकती है और यहाँ पर निर्वितरिका समापत्ति चल रही है निर्वित समापत्ति यदि है तो वो अपने स्वरूप से रहित होगी क्या इसलिए यहाँ पर स्वरूप शून्य के साथ यूँ लगा दिया कि स्वरूप से स्वरूप से रहित जैसी स्वरूप से रहित जैसी स्वरूप से रहित नहीं है स्वरूप से रहित मतलब क्या है की समापत्ति रहने पर भी उस समापत्ति का भान न हो समापत्ति रहने पर भी समापत्ति का भान जैसे ये वस्त्र शुरू होने पर भी इसका भान न हो तो क्या है की स्वरूप शून्य जैसा स्वरूप शून्य नहीं है बल्कि स्वरूप शून्य जैसा स्वरूप से नहीं कि जैसा तो देखो हमने बताया ना कि निर्देश का समापत्ति में क्या होता है कि की सब दर्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है ध्यय के आकार की वृत्ति होती है और ध्यय के आकार की वृत्ति ही क्या है वही तो समापत्ति है ना निर्विदर का और किसको प्रकाशित करने वाली होती है ध्य को प्रकाशित करती है तो उस समय ध्यय का प्रकाश हो रहा है और ध्यय के आकार की वृत्ति जो कि जिसको भी आप समापत्ति कह रहे हैं ध्यय के आकार की वृत्ति जो की समापत्ति कह रहे हैं यह समाधि रूप है ध्यान की उन्नत अवस्था है तो उस समय जो समापत्ति है यह ढेय को प्रकाशित कर रही है समापत्ति ज्ञान रूप है ना नहीं। नहीं। तो उस समय ध्यय का प्रकाश हो रहा है की ज्ञान का भी प्रकाश हो रहा है ज्ञान का प्रकाश नहीं हो रहा है ना हमने ज्ञान का प्रकाश बताया ना आपको जैसे कि कृष्ण का ध्यान कोई कर रहा है ना तो फिर किसका ज्ञान हो रहा है कृष्ण का है ना और जब यदि ऐसा कहे ऐसा विचार है कृष्ण से ज्ञान हुआ ना हम तो अब किसका प्रकाश हो रहा है कृष्ण के ज्ञान का तो उस समय क्या है कि उस समय ढेय के आकार ध्य का प्रकाश तो हो रहा है ध्यय स्वरूप का प्रकाश हो रहा है पर ध्य के प्रकाश का प्रकाश है क्या नहीं है तो इसलिए क्या है कि क्या मैंने बोला तो हाँ ठीक है मतलब उस समय तो समापत्ति ध्यय को प्रकाशित कर रही है समापत्ति का प्रकाश नहीं हो रहा है समापत्ति का प्रकाश इसलिए समापत्ति को क्या बोला शुरू शून्य जैसा शुरू है कि नहीं है शुरू शून्य जैसा क्यों कहा क्योंकि उस समापत्ति का प्रकाश समापत्ति का प्रकाश कब होगा थोड़ा ध्यान हटने का है ना हट वहाँ से नीचे आने का ऐसा मतलब हुआ अब देखेंगे तो अब ये ये ये सभी निर्वित के विशेषण है निर्भर त्रिपुटी तो पहले ही चली गई त्रिपुटी में क्या था ध्याता ध्यान और धे ध्याता मतलब ध्यान करने वाला और धे और ध्यान ध्यान मतलब क्या है कि वही ध्यान ध्यान मतलब ये वो वृत्ति का प्रकाश होना हाँ तो वृत्ति का प्रकाश नहीं होगा ठीक है मतलब त्रिपुटी का प्रकाश नहीं होना और त्रिपुटी न होना ये दो बात है कि नहीं है हैं? जैसे कि जो कहते हैं ना कि जब निरकल्प का वर्णन लोग करते हैं इस प्रकार के निरकल्प में त्रिपुटी रहती नहीं है चलो हम कहते हैं कि जब कोई जब ध्येय का ध्यान कोई व्यक्ति कर रहा है किसका ध्यान कर रहा जब व्यक्ति किसी धेय का ध्यान कर रहा है तो ध्येय वहाँ पर है कि नहीं है नहीं। नहीं। और ध्येय का क्या कर रहा है ध्यान है कि नहीं है और ये बिना किए हो जाएगा तो करने वाला है कि नहीं है लेकिन जब प्रगाढ़ता हो जाएगी ध्यान की तब फिर क्या है कि ये त्र, ये त्रिपुटी का भान रहेगा अलग अलग ये त्रिपुटी है कि नहीं है भान नहीं होगा क्योंकि प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा है कि जो है अपने अपने ध्याता तो बहुत होनी है ध्याता को अपने को जान नहीं पाता है ध्याता अपने को नहीं जान पाता अपने ध्यान को भी नहीं जान पाता की वह ध्यान करता हूँ और किसको आकार की त्रिपुटी का प्रकाश नहीं है यही मतलब अरे भान नहीं त्रिपुटी का सीधी बात है उस समय ऐसा नहीं है त्रिपुटी नहीं है कैसे कर सकती कौन कौन सा कीट ना थीट थीट थीट थीट बोला हाँ वो कहते हैं जो कीट होता है ना क्या कहते हैं भृंगी कीट, कीट ना है तो क्या फिर बोलना मैं भूल गया कि वो क्या है की भृंगी कोई कीट लाता है और फिर और कीट क्या है तो भृंगी कोई कीट लाता है वो कीट उस भृंगी का चिंतन करते करते क्या बन जाता है तो बताइए वही वृंगी बन जाता है उसके समान भृंगी बन जाता है उसके समान पहले वाला वृंगी समाप्त हो जाता है क्या नहीं। तो उसके समान ही तो वृंगी बनता है तो फिर वृंगी तो ब्रेंगी, उसके समान बन गया ना उसके तो पहले वाला भी रहा ना बाद वाला भी रहा ना तो समाप्त तो कहाँ हुआ? कौन नहीं नहीं नहीं अब ध्यान देना वहाँ भी तो चेतन था ना वो कीट में वो चेतन खत्म हो गया क्या तो चेतन स्वरूप तो बना ही है ये के आकार बदले चेतन थोड़ा जो चेतन था ना पहले कि इसमें तो चेतन थोड़ा अपना उसका स्वरूप खत्म हो गया कुछ खत्म नहीं हुआ है वो तो क्या कहा कि जिसका चिंतन करते करते उसका आकार बदल गया कोई आदम तो धर्म उसके जो बदल गए तो धर्म जो अविद्या होते हैं वो चले जाते हैं अपना स्वरूप किसी के नहीं कहता है स्वरूप समाप्त होता है भ्रमणी है ऐसा ही लोग बोलते हैं वो तो अस्तित समाप्त हो गया क्या समाप्त हो गया समाप्त हुआ किसका समाप्त हुआ फिर वही हो गया तो उससे समान हुआ है वही कहा हो गया वही होने मतलब है बाद वाला खत्म होकर एक ही हो जाए ऐसा कहाँ होता है ऐसे ही होता है साधारण माध्यता यही है जैसा लोग समझते वैसा नहीं है अब देखेंगे यहाँ पर अब जो लोग समझाते हैं उनको बोल दो कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे <laughs> कोई नहीं निकलेगा मुझे <laughs> वो तो वही बिचारी यहाँ पर पाठ देखेंगे कि स्मृति पर दो शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से शून्य जैसी अपने ज्ञानात्मक स्वरूप से शून्य जैसी कौन निर्तर <ंग i> का समापत्ति <ुंग wh brick f collaborative> अपने स्वरूप से शून्य जैसी अर्थ मात्र को प्रकाशित करने वाली कौन <t même peppers> निरतर का समापत्ति देखेंगे शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से रहित जैसी ध्यय दे मात्र को प्रकाशित करने वाली निर्वितर का समापत्ति होती है क्या होती है निर्वितर का समापत्ति होती है इसमें भी कहते हुए उसको भय करता है न ंगी तो चिंतन करते करते उसी के आकार का हो जाता कहते है कहते हैं इसका प्रयोग करके देखा है किसी ने हाँ लेकिन जो कहते हैं उसके अनुसार भी वैसा जैसा लोग उदाहरण देते हैं उस रूप में नहीं उदाहरण उसका यही उसके समान तो हो जाता है जिस रूप में उदाहरण देते हैं उस रूप में नहीं करता है अच्छा इतना ही यहाँ से पर्याप्त है इतना ही पर्याप्त यहाँ हाँ अब देखेंगे वैसे तो एक कवी नारंद एक बार बता रहे थे कि वहाँ भी वो कहते थे कि वो जो भृंगी कीट को लाता है तो भृंगी कीट को लाता है खाने के लिए और भृंगी के अंडे से ही वहां पर भृंगी उत्पन्न होते हैं एक ने बताया बोला मैंने देखा भी है कि जो कीट लाता है कीट को लाता है अपना भक्षण बनाने के लिए और भृंगी के अंडे से ही भृंगी वहां होते हैं वहां भी कीट से नहीं होते हैं और यदि लोक प्रसिद्ध तो यही है कीट से भृंगी होता है यही प्रसिद्ध है यही लोग मिलते हैं तो वैसा मानकर मान लो तो मान करके भी अभी उनका सिद्ध नहीं होता वो जानने का मानकर भी कोई नहीं होगा उनका अभी सिद्ध नहीं होता ये और तो वही योग सूत्र में जैसा बताया जाता है वैसा ही है है दिन करिए अच्छा ओम पोर्मदम सोनम दस